भाष्यार्थ अध्याय छांदोग्योपन द्वादश खंड मत शरीर आदि का उपदेश मखंड मर्त वा इदम शरीर मत मृतुना तरीर सेत्मनोधिष्टान वै स शरीर प्रिया प्रिया प्रिया प्रियोर पहतीशरी वा वस न प्रिया प्रियपृशत हे इंद्र या शरीर मरणशील ही है यह मृत्यु से ग्रस्त है यह इस अमृत अशरी आत्मा का अधिष्ठान है स शरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है स शरीर रहते हुए इसके प्रिया प्रिय का नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते मघवन मृत्यम भई मरण धर्मीरम शरीरम से ख्या लक्षण संप्रसा लक्षण आत्माक्त विनाश में पीतोतीृणु त्रारण यदिदर वै यश्यदेतन मर्ति विनाशी तच्चात मृत्युना सततम है कदाचिव मृियत मर्त मृत्युक्ते न तथा संतराशो भवति बता ग्रस्तमें सदा इति व्यामे मृत्युने वैराग्याशेष्यत आत्म मृत्युने कथम देहा संवर्तत शरीरम सहेन्द्रिय मनोभिरुच्यते हे इंद्र यीरश्चय मर्मरणधर्मी है तुम जो ऐसा समझते हो कि मेरा बदलाया हुआ नेत्रादि का आधार हो संप्रसाद सम, रूप आत्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है सो उसका कारण सुनो तुम जो यह शरीर देखते हो वह यह शरीर मर्त नाशवान है यह मृत्यु से आत्त अर्थात सर्वदा ही ग्रस्त है कभी कभी ही मरता है इसलिए यह मर्त्य है ऐसा कहने पर इतना भय नहीं होता जितना की मृत्यु से ग्रस्त अर्थात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 गम्यमस्यामृत से मरणादिदेहेन्द्रियमोधर्मर्जितेत अमृत नीरे शरीर सिद्धे पुनर शरीर से वचनम वग्वादी वयवृतिम मूतामीति आत्मनो भोगाधिष्ठान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 आत्मा का अशरीरत्व तो अमृतस्य इस पद से ही सिद्ध होता है किंतु फिर भी अशरीर से ऐसा जो कहा गया है वह इसलिए है कि वायु आदि के समान आत्मा के सवयवत्व और अमृति मत्व का प्रसंग न हो जाए उस आत्मा का यह भोगाधिष्ठान है अथवा तो आत्मा से एक क्षण करने वाले सत्त से तेज अप और अन्नादिक्रम से उत्पन्न हुआ अधिष्ठान उस अपने उत्पादक की उपलब्धि का अधिकरण है या जो समझो कि इसमें जीव रूप से प्रवेश करके सत ही अधिष्ठित है इसलिए यह अधिष्ठान है येदम ईदृश नित्यमेव मृत्युग्रस्त धर्माधर्मजनित प्रियाप्रियवधिष्ठ तदधिष्ठ तद्वा न स शरीरों भवति। अशर स्वभाव्यात्मस्तवाह शरीर शरीर में चाह मृत्य विवेकात्म भाव सशरीर अतएव सशरीर सन्ना तो ग्रस् प्रिया, प्रिया प्रसिद्ध में जिसका यह इस प्रकार का अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और धर्मर्मजनित होने के कारण प्रिया प्रियवान है उसमें अधिष्ठित हुआ उससे युक्त यह आत्मा स शरीर है अशरीर स्वभाव जो आत्मा है उसका वह मैं ही शरीर हूँ और शरीर ही मैं हूँ मैं है ऐसा अविवेकात्मभाव ही सशरीरत्व है इसी से शरीर रहते हुए यह प्रिय और अप्रिय से आत्मग्रस्त रहता है यह बात प्रसिद्ध है त वै शरीर सेत प्रियाषय संयोग विगन निमित्तोर बाह्य विषय संयोग विगौ न में मनम्ब्तिनाश उच्छेद विज्ञानेन निवर्तिता विवेक जान अशर सत प्रियािए न स्ृशत स्पृश प्रत्येक संबंधत इति प्रिं न स्प्र स्त्य प्रि न स्पृश स्पृशती वाक्यवती न ब्लेक्षा शुच्धाक सह संभाषेते यदर्माधर्म कार्य अशरीरता स्वीति त्र धर्माधर्मो असंभावत तत्कार दूरत तो न प्रिया बाह्य विषयों के संयोग और वियोग मेरे हैं ऐसा मानने वाले उस शरीर रुष के बाह्य विषयों के संयोग वियोग से होने वाले प्रवाह रूप प्रिय और अप्रिय अपहति नहीं होती अर्थात उनका विनाश यानी उच्छेद नहीं होता देहाभिमान से उठकर अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा जिसका विवेक ज्ञान हो गया है ऐसे उस अशरीर भूत आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते स्पर्श इस, इस धातु से प्रिय और अप्रिय प्रत्येक का संबंध है इसलिए प्रिय स्पर्श नहीं करता अप्रिय स्पर्श नहीं करता ये दो भाक्य होते हैं जिस प्रकार की मूलक्ष अपवित्र और, और अधार्मिक पुरुषों से संभाषण न करे इस वाक्य में संभाषण क्रिया का मेक्षादि प्रत्येक पद से संबंध है वे प्रिय और अप्रिय धर्मा धर्म के ही कार्य है शरीरता तो आत्मा का स्वरूप है अतः उसमें धर्मा धर्म का अभाव होने के कारण उनके कार्य प्रिया प्रिय भी दूर ही रहेंगे इसी से उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते ननु यदि प्रियम अप्य शरीरम न स्पर्शती जन्मतोक सुसुप्तस्थो यदि में आत्मा को प्रिय भी स्पर्श नहीं करता तो इंद्र ने जो कहा था कि सुसुप्त में स्थित हुआ पुरुष विनाश को ही प्राप्त हो जाता है वही बात जहाँ भी प्राप्त हो जाती है नई सदोस धर्माधर्म कार्य जो शरीरसंबंधि प्रिया प्रियो प्रतीधे प्रतिषेध सेवक्ष अशरि न इति प्रिया प्रियस्पृशत हि पयिनोर्पर्श शब्दो दृष्टो यथा यहाश उष्णस्पर्श है नग्रेष्ण प्रकाशयर इति अग्निनापर्शन तथा सवितु नेह आनंदं आनंद आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुति समाधान यह दोष नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ धर्म धर्म के कार्यभूत शरीर संबंधी प्रिया प्रिय को प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है अर्थात अशरीर अर्थ को प्रिय स्पर्श नहीं करते स्पर्श शब्द का प्रयोग आगमा पाई विषयों के लिए ही देखा गया है जैसे शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श इत्यादि अग्नि के स्वभावभूत उष्ण और प्रकाश का अग्नि से स्पर्श होता है ऐसा प्रयोग नहीं होता इसी प्रकार अग्नि या सूर्य के उष्ण एवं प्रकाश के समान आत्मा के स्वरूप भूत का भी यहाँ प्रतिषेध नहीं है क्योंकि ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है आनंद ही ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है और भी भूमा ही सुख है, है। ऐसा ही कहा गया है। ननु भुमना स्वरूप नि वेद्य निर्विशेष देती ने तदिष्ट नाह खलवयम अहम् अस्मिति नो एवा एव एवेमा भूतानी विनाथ में पीतों नाहमत्र भोग्यम पशा तत्शेष्टम यूताम चाना चाप्रिय कसिदेति सर्वांश्च चा लोका सर्वाश्च काम ज्यादा शंका किंतु भूमा और प्रिय की एकता होने के कारण वह प्रिय भूमा का वेद नहीं हो सकता अथवा उसका स्वरूप होने से नित्य संवेद्य होने के कारण उसमें निर्विशिषता रहेगी इसलिए वह निर्विशिष्टता इंद्र को इष्ट नहीं है क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि इस अवस्था में तो यह मैं हूँ इस प्रकार अपने को भी नहीं जानता और न इन अन्य भूतों को ही जानता है इस समय यह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है मैं इसमें कोई फल नहीं देखता इंद्र को तो वही ज्ञान इष्ट है जिसे ज्ञान से की जिस ज्ञान से कि आत्मा संपूर्ण भूतों को अपने को भी जानता है किसी भी अप्रिय का अनुभव नहीं करता तथा संपूर्ण लोकों को और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है सत्य में तृष्टम इंद्र से मानी भूतानी लोका कामचर्व मोन्न स्वामी नवत हित्र सेजापति वक्त व्योम वरिरात्मत सर्वूतलोक काम तो या इति वक्तव्य प्रजापतिनाप्रेत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 और मैं इनका स्वामी हूं, किंतु यह इंद्र के लिए हितकर नहीं है और प्रजापति को तो इंद्र का हित बतलाना चाहिए आकाश के समान अशरीर रूप से जो संपूर्ण भूत लोक और काम के आत्मभाव को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना है उस हितकर विषय का इंद्र के प्रति उपदेश करना चाहिए ऐसा प्रजापति को अभिमत है राजा की राज्य प्राप्ति के समान अन्य भाव से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 शंका किंतु ऐसा पक्ष होने पर स्त्रियों से अथवा जानों से कीड़ा करता है वह यदि पितृलोक की कामना करता है वह एक रूप होता है इत्यादि पूर्वोक्त ऐश्वर्य सूचक श्रुतियां अनुपन्न हो जाएगी न सर्वात्म सर्वफल संबंधोप संबंधोपत्ते अविरोधात् मृद इव सर्व करक करकुंडा व्याप्ति समाधान यह बात नहीं है क्योंकि सर्वात्मा विद्वान का किसी से विरोध न होने के कारण संपूर्ण फलों से संबंध हो सकता है जिस प्रकार मृतिका की घट कमंडलू और कुंडा आदि संपूर्ण विकारों में प्राप्ति होती है ननु सर्वात्म दुख संबंधों पर सियादती चेत शंका किंतु सर्वात्मता होने पर तो उसे दुख का भी संबंध होगा ही न दुखसमगम विरोधः आत्मन्य विद्या कल्पना दुखा रज्ज्वा सर्वादी कल्पना स चा विद्या शरीरत्मकूपदर्शन दुखन छिन्नोती दुख निवित्तो दुखं संबंधा शंका न समाधान नहीं क्योंकि दुख के भी आत्मत्व को प्राप्त हो जाने के कारण उससे भी उसका कोई विरोध नहीं है आत्मा में अविद्या के कारण होने वाली कल्पना के निमित्त से होने वाले दुख रजों में सर्पादी कल्पना के कारण होने वाले कंपाद के समान है दुख के निमित्त भूतावह अविद्या आत्मा के अशरीरत्व और एकत्व दर्शन से उच्छीन हो गई है इसलिए अब उसे दुख के संबंध की आशंका होना संभव नहीं है सत्व नाम शुद्धसत्वसकल्ता काम ईश्वरदेहसर्वूतेसुनस परसत्वपाधिद्वारण भक्ते सर्वा, सर्वा विद्यात सद्यवहाराण पर नान्यो नोस्ती वेदांत सिद्धांत यहाँ शंका होती है कि जब विद्या से अविद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वर में आरोपित किया हुआ सगुण विद्या का फलभूत पूर्वोक्त ऐश्वर्य तो फिर विद्या के स्तुति के लिए उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो सकता है उत्तर शुद्ध सत्वजन संकल्प के कारण प्राप्त होने वाले मनोवांछित भोग रूप ऐश्वर्यों का संपूर्ण भूतों में केवल मन के द्वारा मायावस्था में ईश्वर से संबद्ध सिद्ध होता है समस्त सत्व में उपाधि के द्वारा परमात्मा ही इन ऐश्वर्यों का भोगता है इसलिए संपूर्ण अविद्याजन्य व्यवहारों का अधिष्ठान परमात्मा ही है कोई दूसरा नहीं है ऐसा वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है यह ऐसो क्षणि पुरुषो दृश्यते इतिया पुरुष एवं प्रजापतिनोक्त प्रसन्न सुसुप्त चाल्यव न पोपहत पादील विरोधादी केचिमेंद्यात्म चोपदेशे प्रयोजनम आचक्षसे आदावेदच्यमें किल परस्यात् दुर्वेयवाद बाह्य चेतसो कोई कोई ऐसा मानते हैं कि दृश्यते इत्यादि वाक्य से प्रजापति ने छाया पुरुष का ही वर्णन किया है तथा स्वप्न और सुसुप्तावस्था में भी अन्य पुरुष का ही उल्लेख किया है अपहत पापम्वादि रूप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 किल द्वितयां सूक्ष्म दिदर्शय वृक्षम कश्चि प्रत्यक्ष आदौ दर्शयति इति ततो, ततो पश्या मुश चंद्र तथ्यन गिरीमुर्धन चंद्रसमीपस्थमेश्रतसौ चंद्र पश्यत एषोक्षिणी इत्याद प्रजापति पय पर इति चतुर्थे तो पर्या दें मतत्थया शरीरताम ज्योतिस्वूप क्रीडन पुषे व्यादिजक्षक्रीडन्रम्माणों स उत्तम पुषा पर चाहु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 करता रहता है वही उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया है ऐसा भी उनका कथन है सत्तम रमणिया थादीय व्याख्या न श्रोत नव संभवती कथम अक्षणी पुरुषो दृश्यते शिष्याभ्या छायात्म गृह्यद्विपरीतग्रहण मात्र तदपनयाजो सरावोपन्यास किश्यत प्रश्न साध्वलकारोपदेशानक सियादी छाया मजापतिनाक्षिणी दृश्यतोपदेष्ट यदि स्वयं इति ग्रहणस्याप्यन कारण वक्त सैद स्वप्न सुसुप्तात्मग्रहणर तदपनय च स्वयं ब्रूयात न चोक्त तेना मनियामहे नाक्षणी छायात्मा प्रजापतिनो प्रजापतिनोपदिष्ट सिद्धांति ठीक है यह व्याख्या सुनने में तो बड़ी सुहावनी है किंतु इस ग्रंथ का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता यदि प्रजापति ने नक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा कहकर छायात्मा का ही उपदेश किया होता तो अक्षिणी पुरुषों दृश्यते ऐसा उल्लेख करके दोनों शिष्यों द्वारा छायात्मा का ही ग्रहण किए जाने पर फिर उनका वह विपरीत ग्रहण मानकर उसकी निवृत्ति के लिए उदसराव का उपक्रम क्या देखते हो ऐसा प्रश्न और सुंदर अलंकार धारण का उपदेश यह सभ्यस्थ ही सिद्ध होगा इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही उसका उपदेश किया था तो उन्हें उसी प्रकार किए हुए ग्रहण की निवृत्ति का भी कारण बतलाना चाहिए था इसी प्रकार स्वप्नात्मा और सुसुप्तात्मा का ग्रहण करने पर उनकी निवृत्ति का कारण भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिए था किंतु यह उन्होंने बतलाया नहीं है इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रजापति ने नेत्रांतर्गत छायात्मा का उपदेश नहीं किया किं चादिणी दृष्टा चेददृश्यत सैत्त युक्त एक नुक्ता स्वप्ने न इति द्रष्टुरवेशोपदी चेन्न अभी रोदी व प्रिय वेत्ते वेपदेश द्रष्टुरस्व मानस चरति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 यद्यपि स्वप्ने सधिर्भवती तथा नधी स्वप्न भोगोपलबि प्रति कर्ण भजते किटचिवजागृत वसना वासनाश्रयादवती न दृष्टु स्वयं ज्योतिवाबाध सैत् यद्यपि स्वप्न में आत्मा सधी ही अंतकरण सहित रहता है तो भी वह अंतकरण स्वप्न भोगों की उपलब्धि के प्रति कर्णत्व को प्राप्त नहीं होता तो फिर क्या रहता है वह पटचित्र के समान जागृत वासनाओं का आश्रय भूदृश्य ही रहता है इसलिए उस अवस्था में दृष्टा के स्वयं प्रकाशत्व का बाध नहीं हो सकता